डॉक्टर पंकज लक्ष्मण जानी जी जो वाइस चांसलर हैं डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के तो हमारे साथ हैं हमें बहुत खुशी है तो आप सभी की तरफ से डॉक्टर पंकज जानी जी का बहुत बहुत स्वागत है धन्यवाद डॉक्टर साहब मैं ये जानना चाहूँगा कि सबसे पहले मेरी और आपकी पहली मुलाकात है जी, और जी, हमारे जो सुनने वाले हैं वो भी आपकी आवाज़ से पहली बार रूबरू हो रहे हैं तो मैं चाहूँगा कि आप अपना परिचय जरूर दें मेरा नाम डॉक्टर पंकज जानी है जी मैं वाइस चांसलर के पद पर कार्यरत हूँ डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी में पिछले पौने दो साल से जी जी अच्छा मैं ये जानना चाहूँगा कि आजकल जो एजुकेशन सिस्टम है जिसमें हम लोग देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ें रोज़ रोज़ कहीं ना कहीं एक नई चेंजेस आ रहे हैं एक बदलाव आ रहा है आजकल लोग किताब और पेन की बात नहीं करते लेकिन डिजिटल हो गया है तो स्क्रीन की बात करते हैं टैब की बात करते हैं तो ये चीज़ें हमारे जीवन में वर्तमान को देखते हुए इन फ्यूचर में ये चीज़ें शायद हो सकता है यूनिवर्सिटीज़ में कॉलेजेस में ये चीज़ आ जाए अभी जो वर्तमान समय में जिस तरह से हम पेन और किताब ले पढ़ने जाते हैं और आने वाले समय में वो चीज़ें नहीं रहेगी तो क्या इफ़ेक्ट होगा क्या फ़ायदा और क्या नुकसान हो सकते हैं मैं समझता हूं कि जब हम जमीनी बात करते हैं तो सबसे पहली बात तो आती है कि शिक्षक जो है वो हमारे सामने हो और शिक्षक वर्ग खंड में सामने बच्चे को पढ़ा रहा है जी जी तभी मैं समझता हूं कि जो पढ़ाने की बात और ग्रहण करने की बात है उसका आदान प्रदान बहुत ही अच्छे ढंग से माध्यम जो है उसका बहुत ही अच्छा बनता है टीचर जब सामने है और शिष्य उनको प्रश्न पूछता है तो टीचर जो है बहुत ही अच्छे ढंग से उनको समझा सकता है मेरा मानना तो यह है कि शुरुआत जो है बच्चों की वो इसी तरह से होनी चाहिए उसके बाद में उसको पेन और पेंसिल मिले और वो अपनी पुस्तिका के अंदर कुछ लिखने की बात करे और उसके बाद में जब परिपक्व हो जाए क्योंकि आज जरूरत है छात्रों को अपने मन से अपने दिल से सोचने की और यह जो आप बात कर रहे हैं कि कंप्यूटर और लैपटॉप्स और, और दूसरे जो स्क्रीन माध्यम स्क्रीन स्क्रीन्स वगैरह हैं बच्चे को सोचने का जो है उसको दिल से सोचने का है उसका जो मौलिक अपना विचार है उससे आप उसको दूर रख रहे हैं तो मेरा मानना है कि जो पहली सी जो है बच्चे के लिए वो अपने टीचर और अपना वर्ग खंड है बहुत ही अच्छी बात आपने बताया डॉक्टर पंकज जी मुझे लगता है कि ये बात सही है क्योंकि हम लोग जब तक आमने सामने रूबरू चीज़ें को समझे या देखे या आदान प्रदान की जो बात आपने कही है वही होना चाहिए और धीरे धीरे जब वो परिपक्व हो, हो जाए तो इन सभी चीज़ों के साथ भी खेल सकता है समझ सकता है बातें बहुत ही अच्छी बात आपसे हो रही हैं और जैसे कि हम लोग कुछ चीज़ें हैं जैसे कि आजकल ओवरऑल एक मटेरियल्स वगैरह चाहिए लोगों को तो हम लोग टैब से दे देते हैं तो अभी जो बात चल रही है टैबलेट्स के माध्यम से जिस तरह से हम लोग सोच रहे हैं वो चीज़ें क्या फ़र्क पड़ सकता है इसमें क्या डिफरेंस हो सकता है क्योंकि तो सर सामने हो या स्क्रीन पे हो बात तो वही जाएगी और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से बहुत ज़्यादा जा सकती है बच्चे तो, जो हैं वो एक्चुअली उनको जो म, दिल में बात चल रही है उनके मन में जो विचार चल रहा है यदि शिक्षक जो है अध्यापक सामने होता है तो उसे बात करने की इच्छा होती है बजाय की स्क्रीन के ऊपर किसी को देखे क्योंकि स्क्रीन के ऊपर जो है वो जुड़ता नहीं है शिक्षक के साथ में अपने गुरु के साथ में जुड़ता नहीं है और वो जुड़ने की जो बात होती है वो बकायदा आमने सामने होगा तो ही वो जुड़ तो ही जुड़ सकता है बहुत अच्छी बात आपने बताया आमने सामने होने से जो है एक रिलेशनशिप एक नाता बन जाता है और बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि वो चीज़ें हो कहीं ना कहीं वो मिसिंग है स्क्रीन जी, पे जी, और उन चीज़ों को शायद नहीं ला पाएंगे स्क्रीन पे तो ये चीज़ें जो है सामने सामने वाली बात आपने कहा बहुत ही अच्छा लगा मुझे और चलिए आगे बढ़ते हैं इन चीज़ों से कहीं और हम लोग चलते हैं और एजुकेशन के फील्ड में आप काफ़ी समय से हैं तो मैं चाहूँगा कि अगर एजुकेशन के क्षेत्र में आजकल हम बच्चों को देखते हैं पढ़े लिखे डिग्री हासिल करने के बावजूद भी वर्तमान समय में जिस तरह से न्यूज़पेपर या टीवी वी टेलीविजन में जब न्यूज़ चलती है कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हम चाहते हैं कि ये नहीं होना चाहिए था तो ये चीज़ें क्यों हो रहा है क्या हमारे एजुकेशन में कुछ कमी है या कुछ नवीनता की जरूरत है एजुकेशन में कमी नहीं है जो बच्चे पढ़ रहे हैं नॉलेज की जो बात है वो एक अलग जगह पर है जी। पर बच्चों के अंदर शुरुआती दौर से ही जो वैल्यूज़ की बात हम लोग करते हैं स्पिरिचुअलिटी की जो बात करते हैं वो वैल्यूज़ इनकलकेट करने वाली बात आती है वहाँ हम सोचते हैं कहीं ना कहीं मिसिंग है, कही है। नहीं, नहीं। तो वैल्यूज की बात जो है वो बच्चों को आज हमें देने की जरूरत है क्योंकि हम देख रहे हैं कि माता पिता जो हैं जिनकी मतलब पहली ये जिम्मेदारी है कि अपने बच्चे को वैल्यूज़ या उससे जोड़ें हमारी हमारे संस्कार और संस्कृति से जुड़ें हमारी परंपराओं से उन्हें जोड़ें कहीं ना कहीं वह चीज़ में थोड़ा मिसिंग लग रहा है हुँ, हुँ, हुँ. तो वैल्यूज की बात जो है वो अभी कहीं ना कहीं थोड़ा मिसिंग लग रहा है मुझे <laughs> तो इसको फिर कैसे हम लोग इंक्लूड करेंगे किस तरह का प्रयास करना चाहेंगे बात वैल्यूज की जब आती है तो मैं तो ये समझता हूं कि वैल्यूज एक अपने आप में दिशा है अपने आप में एक एक फिलोसॉफी है वैल्यूज जिसे हम कहते हैं कि समृद्धि के लिए या आपके डेवलपमेंट के लिए आपके प्रोग्रेस के लिए की टू सक्सेस जैसे कहते हैं जिसे कुंजी कहते हैं सक्सेस की कुंजी कहते हैं वो वैल्यूज है हमारे अंदर वैल्यूज होंगे तो हम जो भी टारगेट सेट करते हैं हम उसे अचीव कर सकते हैं हम उसे प्राप्त कर सकते हैं डॉक्टर पंकज साहब बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और मैं चाहूँगा कि ये जो बात आपने अभी कही है कि कहीं ना कहीं वो वैल्यूज़ के माध्यम से हम अपने जीवन में एक अच्छी सफलता को पा सकते हैं या एक उन्नति को पा सकते हैं तो मैं चाहूँगा कि आपका थोड़ा सा एग्जांपल्स मैं सुनना चाहूँगा कहीं ना कहीं वैल्यूज से आप जुड़े होंगे और उन चीज़ों को पकड़ आज इस मुकाम पर पहुँचे हैं तो मैं चाहूँगा कि आपका उदाहरण ज़रूर सुनना चाहेंगे वैल्यूज़ में मैं बात करूँगा हमने पिछले करीबन पाँच एक महीने से ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय है उनके जो अधिकारीगण हैं और हमारे स्पेशली अहमदाबाद में जो प्रतिनिधि हैं जी जी जो दीदी हैं उनसे हमें आ, संपर्क में हम आए उनसे बातचीत हुई उनसे मिलना हुआ और एक हमारा नाता हमारे विश्वविद्यालय का और ब्रह्मा में जुड़ने वाली बात और जुड़ने का जो माध्यम था वो वैल्यूज था नहीं, नहीं। अलग अलग विश्वविद्यालयों में खास करके कोटा जो हमारी ओपन यूनिवर्सिटी है और महाराष्ट्र में नासिक में ओपन यशवंतराव चौहान ओपन यूनिवर्सिटी है वहां पर इस प्रकार के अभ्यासक्रम ब्रह्मा कुमारी के साथ में चल रहे हैं तो मुझे जब ये जानकारी प्राप्त हुई तो मुझे भी काफ़ी इसमें इंटरेस्ट रहा मुझे काफ़ी उत्सुकता रही कि हम लोग भी मेरे जो बच्चे हैं करीबन 200 हमारे केंद्र हैं गुजरात में और अलग अलग सेंटर्स जो हैं उन सेंटर्स पे बच्चे हैं अलग अलग विषय हैं अभ्यासक्रम हैं करीबन 75 अभ्यासक्रम जो हैं प्रोग्राम्स हम लोग रन कर रहे हैं तो मुझे लगा कि उन बच्चों को यह वैल्यूज़ वाली जो बात है या इस तरह के आ, सर्टिफिकेट कोर्स हैं डिप्लोमा कोर्स हैं वो उन बच्चों को मिले और अपना भविष्य जो है वो उज्ज्वल कसाना है चलिए बहुत ही अच्छा एग्जांपल आपने दिया और पाँच छः महीने से आप इस वैल्यू एजुकेशन के बारे में जानकारी आपको मिली और आपने अपने बच्चों के लिए उसको देना शुरू किया बहुत ही अच्छी बात है बहुत ही खुशी की बात है क्योंकि ये आज के समय की नीड है और बच्चों की ज़रूरत भी है और मैं चाहूँगा कि जैसे हम लोग अपने जीवन में जीवन काल में कहीं कही ना कहीं कुछ ना कुछ वैल्यूज को तो यूज़ करते ही हैं मैं चाहूँगा कि आप कौन से वैल्यू को ज़्यादा इम्पोर्टेंट देते हैं और उसको यूज़ करते हैं सबसे बड़ी बात तो है जिसे हम कहते हैं कि ऑनेस्टी जो है टीचर और जो टॉट छात्र और टीचर के बीच में ऑनेस्टी वाली बात है जो टीचर को सिखाना है पढ़ाना है वो सिंसियरली ऑनेस्टली डेडिकेटेडली अपने बच्चे को तैयार करें जो उसमें गुण है जो उसमें काबिलियत है वो अपने अपने शिष्य को अपने छात्र को दे तो मैं ये समझता हूँ कि ऑनेस्टी सिंसियरिटी डेडिकेशन इंटीग्रिटी एक एटीट्यूड की भी बात आती है कि आपका पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए और ये बच्चों में हमें इनकलकेट करना जरूरी है मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ जी कि दिनांक तेरह मई दो को हमने ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के साथ में एक एमओयू साइन किया है और डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी में वैल्यूज से रिलेटेड जो अभ्यासक्रम है वो हम हमारे वहां पर भी शुरू करना चाहते हैं क्या और मैं समझता हूं कि यह एक शुरुआत होगी और हमारे छात्र हमारे जो विद्यार्थी हैं उन लोगों को इसका लाभ मिलेगा जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया डॉक्टर पंकज जी और मैं चाहूँगा कि वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का और ब्रेक में हम लोग गाना सुनते हैं तो मैं चाहूँगा कि आपका जो टची या जो गाना आप हिंदी फिल्मों में से कोई गाना आपको बहुत पसंद आता है मेरे देश की करती एक लाइन जरूर गुनगुना दीजिए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 उबले हीरे मोती मेरे देश की धरती मेरे देश की धरती मेरे देश की धरती सोना उगले उबले हीरे मोती मेरे देश की धरती मेरे देश की धरती वन का राग सुनाते हैं गम को सुधूर हो जाता है खुशियों के कमल मुस्काते हैं सुन के रहट की आवाज़ें, सुन के की आवाज़ें, क्यों लगे कहीं शहनाई बजे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 उगले हीरे मोती मेरे देश की धरती मेरे देश की धरती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 नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मधुबन नाइन्टी पॉइंट फोर एफ विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है बहुत ही प्यारा सा गीत आप सभी सुन रहे थे मेरे देश की धरती उपकार फिल्म का मनोज कुमार और साथियों पर पिक्चराइज़ किया गया था और ये गीत उस समय भी हिट था आज भी हिट है आज भी हमारे दिल को छूता है तो चलिए बहुत ही अच्छा गीत जो है सर ने याद किया और आप सभी ने उसका आनंद उठाया है आइए आगे बढ़ते हैं और एजुकेशन के विषय में शिक्षा के क्षेत्र में बहुत समय से सर काम कर रहे हैं और उनसे बातें हो रही है और एक बहुत बड़ी खुशी की बात उन्होंने सुनाया तेरह मई 2017 को डॉक्टर बाबा साहेब ओपन यूनिवर्सिटी और ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का जो वैल्यू एजुकेशन है उनके साथ एक एमओयू साइन किया गया है जिसके माध्यम से बच्चों को वैल्यूज़ के बारे में सर्टिफाइड कोर्स भी वहाँ पर कराया जाएगा जो बच्चों के जीवन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है बहुत ही अच्छी खुशी की बात है तो आइए आगे बढ़ते हैं और वैल्यूज़ के बारे में जैसे कि हमने बात की थी तो सर ने कहा कि हॉनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी कहा जाता है अगर टीचर अच्छी तरह से ईमानदारी से बच्चों को पढ़ाए तो बच्चों में नेचुरली वो चीज़ें उनके अंदर आएगी और एक जिस तरह की दिशा की बात कर रहे हैं या आज समाज में जो बातें हम देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं ब्रेकआउट हो जाएंगे और बच्चे जो है अपने मूल्यों के साथ जीवन में आगे बढ़ेंगे मैं आपके स्कूल की कुछ बातें आपसे सुनना चाहूँगा क्योंकि जब शिक्षा की बात आती है तो मैं आपका एग्जाम्पल सुनना चाहूँगा आप अपने स्कूल या कॉलेज लाइफ में या डिग्री कोर्स जब भी कर रहे होंगे आप तो उसमें कौन से एक ऐसे टीचर के बारे में बताएं जिन्हें आपने आदर्श माना है अपने लिए प्रश्न आपका बहुत ही अच्छा है <laughs> वैसे मुझे कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे पिताजी जो हैं जी जी वो खुद ही शिक्षक थे हाँ। और मेरे आदर्श व्यक्तिगत रूप से भी और यदि शिक्षक की बात होती है तो दोनों तरह से मेरे पिताजी जो हैं वो मेरे बिल्कुल आदर्श हैं और आज भी हर काम में हर किसी भी तकलीफ के टाइम पर भी और हर किसी खुशी के कार्य में भी जी मेरे पिताजी मेरे सामने रहते हैं और मेरे सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन मेरे आदर्श टीचर आदर्श व्यक्ति मेरे आइकन, मेरे आदर्श <laughs> आइडियल सब कुछ मेरे पिताजी हैं तो अगर आपको कहे कि उनके लिए दो शब्द आप बताएं जिनके ऊपर मुझे गर्व है घमंड है और योग्य शिक्षक और योग्य पिता पिताजी और जिस तरह से उन्होंने कार्य किया टीचर के रूप में शिक्षक के रूप में और प्रिंसिपल के रूप में एक अच्छा टीचर और एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर मेरे पिताजी में मैंने हमेशा देखा है और इसी कारण से उन्हें राष्ट्रपति पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था और मैं भी कहना चाहूँगा कि मुझे खुद को भी 2009 में राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति जी के परद हस्त, हस्त से, से, से पुरस्कार प्राप्त हुआ है तो मेरे लिए गौरव की बात है चलिए बहुत ही खुशी की बात आपने बताया आपको बहुत बहुत शुभकामनाएँ आगे इसी तरह आप बढ़ते रहें ऐसे ही काम करते रहे आपसे बात करके मुझे बहुत खुशी हुई <laughs> बहुत अच्छा लगा चलिए सर हम लोग अगर विद्यार्थियों की बात कर रहे हैं वो जिस तरह से आज बहुत सारे आपने कहा कि आपके ही यूनिवर्सिटी में सेवेंटी तक के कोर्सेस चल रहे हैं तो इसमें एक बात मुझे जानना है और बच्चों की मनसा ये रहती है कि कई बार हमारे युवा साथी ट्वेल्थ याथ टेंथ के बाद ये समस्याएँ थोड़ी सी शुरू हो जाती है कि किस तरह से हम अपना करियर को फ्रेम करें और जैसे आपके पास 75 है दूसरी जगह हो सकता है कि उससे ज़्यादा भी हो कम भी हो लेकिन इतनी सारी बातें होने के बाद कहीं ना कहीं हम लोग एक फोकस नहीं कर पाते हैं या तो फिर अपने पियर के दोस्तों के साथ हम लोग उन चीज़ों को चुनना पसंद करते, दे या फिर माता पिता की फोर्स हो उस विषय बहुत अच्छी आपने बात कही तो क्या करें हम लोग किस तरह से हम अपना इनिट को समझें ताकि अंत में हमें खुशी हो सेटिस्फेक्शन हो लाइफ में बारहवीं कक्षा पास करने के बाद में जी जनरली मैंने देखा है अनुभव किया है कि छात्र जो है दुविधा में हमेशा होता है क्या करना क्या नहीं करना उसके पास में उसके दोस्त जो हैं इर्द गिर्द जो लोग हैं उनका प्रेशर माता पिता का प्रेशर और वो खुद भी ये सोचता है कि मुझे पढ़ाई किस तरह की करूं कि नौकरी प्राप्त हो करियर बनाने की बात हो मेरा अभिगम हमेशा ये रहा है कि छात्र को नौकरी के बजाय सबसे पहले योग्य इंसान बनने की बात है यदि छात्र जैसे हम आइडियल सिटीजन की कल्पना करते हैं आइडियल सिटीजन बनने की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि छात्र को सबसे पहले अपने अंदर क्या स्ट्रेंथ है वो क्या कर सकता है मैं क्या कर सकता हूँ मेरी काबिलियत क्या है यह सोचना चाहिए यदि मैं साइंस विज्ञान जो है गणित और विज्ञान जो है बहुत अच्छे से नहीं कर सकता हूँ तो किसी कंपल्शन से विज्ञान गणित लेने की जरूरत नहीं है नहीं। मैं खुद भी आर्ट्स का विद्यार्थी था हमेशा से मैं खुद मैंने खुद ने सिलेक्शन किया था मुझे मेरी कल्पना हमेशा से, से थी कि मुझे शिक्षक बनना है हुँ, हुँ, हुँ, कोई मेरे पास में डॉक्टर बनना या इंजीनियर बनना या पायलट बनना या इस तरह की कोई कल्पना नहीं थी शुरुआत से ही मीन्स कि आई एम ए टीचर बाय चॉइस आदर्श हुँ, मैंने आपको कहा शिक्षक पिता, पिता सामने थे और टीचर बनना है यही ख्वाहिश थी और चॉइस से मैं खुद शिक्षक बना हूं मैंने मेरा विषय चूज किया था उसमें पिताजी ने मुझे मदद की और मुझे खुद को भी इच्छा थी कि मुझे इसी में आगे, आगे बढ़ना है तो मैं मेरे जो जो छोटे भाई बहन हैं जो छात्र हैं उन्हें यही कहूँगा कि आप में जो काबिलियत है यदि आप ड्राइंग में अच्छे हैं तो आप ड्राइंग में आगे पढ़िए आप कंप्यूटर में अच्छे हैं तो आप कंप्यूटर में आगे बढ़िए नॉट नेसेसरी कि आपको साइंस ही लेना या बायोलॉजी ही लेना कि आप डॉक्टर बने आप जिस क्षेत्र में अच्छे हैं उस क्षेत्र में आपको जाना चाहिए आपको सफलता निश्चित रूप से मिलेगी करना इतना है कि जिस क्षेत्र में आप जा रहे हैं कठोर परिश्रम सही बात है कठोर परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है आप जहां पर हैं उससे आप 20 प्रतिशत आगे बढ़ें उसकी संकल्पना और आप निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे सर बहुत ही अच्छी बात है, आपने बताया मैं आपकी बात से सहमत हूँ बिल्कुल और इसी तरह होना भी चाहिए लेकिन वही बात शुरुआत में आपने कहा कि बारहवीं में कन्फ्यूज़न रहता है बच्चों के बीच में अपने दोस्तों का और माता पिता का और आजकल एक ट्रेंड हो गया कि जिस तरह से आपने कहा कि मैं आर्ट्स का विद्यार्थी हूँ तो आर्ट्स में रहने वाले या आर्ट्स लेने के बाद सोचते हैं कि कोई विकल्प उनके पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं है कॉमर्स और साइंस की ज़्यादा वो बातें होती हैं तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं फिर वो डोमिनेट करता है उनके ई नीड को तो इसके लिए क्या करना चाहिए आजकल हर क्षेत्र में बहुत ही स्कोप है हम यही सोचते हैं कि भी आर्ट्स वाला छात्र जो है कहीं आगे नहीं बढ़ सकता या उसके लिए स्कोप नहीं है ऐसा नहीं, नहीं है।, है आप शिक्षा के क्षेत्र में जा सकते हैं फिर वो स्कूल हो कॉलेज हो विश्वविद्यालय हो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जा सकते हैं यदि बहुत ही अच्छी तरह से आप तैयारी करें लगन से कार्य करें स्कूल एजुकेशन में आप जब हैं उस समय से यदि आप तैयारी करें और सोच लें कि मुझे कॉम्पिटेटिव एग्जाम देनी है मुझे यूपीएससी में सिविल सर्विसेज में, जा, में जाना है स्टेट की एग्जाम में आरएएस में जाना है तो आपको पहले से सोचना पड़ेगा कमर कसनी पड़ेगी और उस हिसाब से तैयारी करनी पड़ेगी सर्वाइवल ऑफ द बेस्ट में मैं बिलीव करता हूं। फर्स्ट यू डिजर्व एंड देन डिमांड ऑटोमेटिकली यू विल गेट एवरीथिंग होता यह है कि मैं डिजर्व नहीं करता हूं मुझे उस क्षेत्र का ज्ञान नहीं है पर मैं उस तरफ बढ़ना चाहता हूँ जो उचित नहीं है सही बात बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे विद्यार्थी मित्र अगर सुन रहे हैं तो मैं फिर से जोर देना चाहूँगा सर कि इस बात पर डिज़ायर पहले रखिए आपने अंदर और फिर डिमांड कीजिए बहुत ही अच्छी बात आपने कहा और मैं चाहूँगा कि इस बात को थोड़ा सा गार्ड मान दें हमारे विद्यार्थी मित्र अगर सुन रहे हैं तो आप अपने दिल से मेहनत कीजिए किसी भी फील्ड में जो इंटरेस्ट आपका है उस फील्ड में पूरी मेहनत आप करें और एक अच्छा सशक्त माध्यम बनके उससे उभरे देखिए आपके लिए आप जिस तरह से आप डिमांड करेंगे वो सारी चीज़ें अपने आप होने लगेगी और इसी तरह होना चाहिए लेकिन आज ये चीज़ें नहीं हो रहा है जिसकी वजह से काउंसलिंग सेंटर्स होते हैं फिर काउंसलिंग करना पड़ता है बहुत सारी चीज़ें जो है यूनिवर्सिटी लेवल पर ऐसे डिपार्टमेंट्स भी बनाने पड़ते काउंसलिंग डिपार्टमेंट अलग है फिर सब बच्चों को वहाँ जा काउंसलिंग कराना पड़ता है तो ये सारी चीज़ें ना हो आपके साथ आप उन्हीं चीज़ों पे काम कीजिए जिसके अंदर आपका रुचि है इंटरेस्ट है हाँ बेषर्त ये है कि आपको अगर उसमें कई कठिनाइयाँ आती हैं मुश्किलें आती हैं है। तो डॉक्टर पंकज सर जैसे लोग बैठे हुए हैं आपकी कठिनाइयों को ख़त्म करने, करने, करने, करने के लिए बात करने उनसे की बातें कीजिए आप तो आपकी समस्याओं का समाधान मिल सकता है लेकिन समस्या को देख आप ट्विस्ट मत कीजिए चेंज मत कीजिए जहाँ पर फिर आगे और भी बहुत सारी मुश्किलें आ सकती है जिसको फिर शायद आप खुद ही नहीं कर पाएंगे <laughs> तो ये चीज़ें आपके साथ न हो इसीलिए मैं चाहूँगा कि सर ने जो बात बताई उसे आप ध्यान से सुनिए और उसको जीवन में अप्लाई भी कीजिए चलिए सर बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके और मैं चाहूँगा कि जिस तरह की बातें आपने कही हैं वैल्यूस हमारे जीवन में बहुत इम्पॉर्टेंट है और ख़ास हमारे विद्यार्थी जीवन में उनके लिए आपने बहुत ही अच्छा एक प्रयास भी किया है जिसके बारे में आपने जिक्र किया और साथ ही साथ आपको मैंने पूछा कि आपके आदर्श कौन हैं तो आपने अपने पिताश्री को आदर्श बताया और उनकी कुछ खास बातें भी हमारे साथ शेयरिंग किया तो मैं जाते जाते मैं कहूंगा कि रेडियो मधुबन के माध्यम से आपको काफ़ी लोग सुन रहे हैं राजस्थान गुजरात और इंटरनेट के माध्यम से भी काफ़ी लोग सुन रहे हैं तो उन सभी के लिए एक मैसेज के तौर पे या मोटिवेशन के तौर पे जरूर कुछ लाइनें जरूर सुनाइए मैं तो यही कहूँगा कि हर इंसान भगवान ने जो कार्य सौंपा है उस कार्य को बहुत अच्छे से लगन से डेडिकेशन से करेगा परिणाम निश्चित रूप से जो सोचा है उस तरह का परिणाम प्राप्त होगा कठोर परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है <laughs> चलिए सर बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कठोर परिश्रम का कोई विकल्प नहीं ये आपने स्लोगन ही शायद मुझे लगता है कि हम सभी को दे दिया है और इस एक बात से भी हम अपने जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव एक बहुत बड़ा चेंज हासिल कर सकते ला सकते हैं तो मैं चाहूँगा कि हमारे विद्यार्थी मित्र और हमारे बड़े बुज़ुर्ग जो भी इस वक्त कार्यक्रम को सुन रहे हैं उन सभी के लिए मैं कहूँगा कि ये चीज़ आप अपने बच्चों को भी बताइए अपने लिए भी इसे अप्लाई कीजिए तो आप भी सफल होंगे अपने बच्चों को भी सफल बनाएंगे ऐसे शुभ आशा के साथ मुझे और डॉक्टर पंकज एल जानी जी को दीजिए इजाज़त नमस्कार नमस्कार चलिए दोस्तों आज विशेष मुलाकात कार्यक्रम में बस इतना ही आप बने रहिए है रेडियो मधुबन के साथ आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन नाइनटी पॉइंट फाइव फोन सी के रहो न्यूज के भरनी जैसी करनी वैसी भरनी जैसी करनी वैसी भरनी